धर्मा धर्मादे है हेतु कौन धर्माधर्मादि ये है कारण इनका इनका धर्माधर्म आदि का आधी मैंने कारणम कौन है दिया फल हेतु और फल हेतु तो दरम। है धर्माधर्म इसका कारण कौन है फल फलभूता शरीरादि। ये शरीर मिला के धनराया का शरीर दृढ़ो कहता है तथा आदि कारण हेतु धर्माधर्म ठीक उसी प्रकार से ये धर्माधर आदि भी है कारण है किसका शरीर का, का। अनुराश बन रहा है फल से चया संघात फल होता चयासंगात के प्रति कौन धर्माधर आदि क्या है ये कारण हो जाएंगे अर्थात दोनों ही कारण रूप हो गए है इसके प्रति वो कारण उसके प्रति वो कारण और का। दोनों भी कार्य भी है धर्माधर्मादि का कार्य शरीर आदि शरीर आदि का कार्य धर्माधर दोनों एक दूसरे के प्रति कार्य दोनों एक दूसरे के प्रति कारण हो रहे अतः दोनों आदि वाले हैं तो पक्का होगा ये तो आपने मान लिया ये दोनों कारण वाले हैं, तो फिर अनाजी नहीं हो सकता एवं हेतु इधर इधर कार्य कारण तेरा आज मत तुम जो इस प्रकार से हेतु और तो फल इन दोनों का परस्पर कार्य भाव को स्वीकार करके परस्पर दोनों को आदिमान मान लिया आधी वाला मान लिया आपने और ऐसा कहते हुए आप ही के द्वारा ब्रह भीगा हितो फर्च अनाज तुम खत्म के रूप थे जिन लोगों ने इन दोनों को आदि मान मान लिया है वही लोग जो है उसको अनाज भी कह रहे हैं तो परस्प बात नहीं है क्या ये तो प्रतिशत मित्र था गाने का मतलब इन्होंने परस्पर विरुद्ध बात कहा है नहीं नित्य से कुमार हित तो फलात्मता संभव दूसरी बात नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला कुटस्थ आत्मा है तो उस आत्मा के अंदर हित तो फल भाव की कल्पना भी आप नहीं कर सकते वो आत्मा हित फल को प्राप्त नहीं हो सकता आत्मा हमें अब कल्पना कर सकते हैं आत्मा ही हित फल को प्राप्त कर गया ऐसा व्यवस्था नहीं आत्म हित फलात्मता आत्मा ही हित फल रूपेण परिणत हो गया आत्मा हित फल रूपेण उत्पन्न हो गया ये सब व्यवहार नहीं कर सकते कल्पना भी करें वो कल्पना जो संभव है या नहीं असंभव परिकल्पना करके फायदा ही क्या अभी असम्भव परिकल्पना कर लिया मान लीजिए आपने देव तक रेत मंगा लिया और करे हम इसे सरसों तेल निकालेंगे अब बैठे रहो कल्पना किया निकल जाएगा घानी में डालो तैलते रहो उसको कहा निकलेगा उसको है मैंने कल्पना की उसमें हो सकता है तुम्हारी तो कल तो कल्पना करने से होता नहीं इसे कल्पना वो हो जो कि संभव ही हो ताकि उसका अपवाद जो आप कर सकते अध्यारोप करके अपवाद करना ही मुख्य लक्ष्य हम लोगों का इसलिए अध्यारोप उस चीज के हम कर सकेंगे जिस चीज को हम अपवा भी कर सकेंगे जिस चीज का व्यवहार करने के लिए कोई प्रमाण नहीं है उन चीज की कल्पना का भी कोई प्रमाण नहीं मानी इसलिए कहते कि देखो नहीं नित्य से कूटस्थ से आत्मनो हेतु फलात्मता जो नित्य है कूटस्थ है ऐसी आया माया में से तो नहीं समझना कूट कर दिया माया नहीं कूट मने नहाई आयरन होते ना एनिमिल अंग्रेजी में ऊट इव तिष्ठिया अविकृत आसन ऊट तिष्टी हिंदी में उसको निहाई बोलती है अंग्रेजी में एनविल बोलते हैं कुछ रोज का आयरन भी बोलते हैं यानी जिस पर वो लोहा डर धार करके वैसे रहता है कस्य आत्मना नहीं संभवतीटस्थ से आत्मन प्रयोग करते हैं वो विपत्ति है गीता में दो बार आ चुका है आपने जो वहां भी कुटभाष दृष्टांत भाषा करने भी दिया नहीं नहीं। वो तो माया को लेकर माया में स्थित होकर ईश्वर के लिए सगुण साकार के लिए प्रयोग कर सकते हो आप माया कहा किया है वहां पर सगुण साकार ईश्वर के लिए निर्गुण निराकर आत्मा के लिए प्रयोग नहीं हो सकता निर्गुण निराकर आता तो माया में स्थिति ही नहीं है बल्कि माया हो कल्पित है वो माया में स्थित थोड़ी है इसलिए कूट इव तिष्ट ये भी रचन किया है गीताजी ने ही पहले शुरुआत में दूसरे अध्याय में बाद में नौ दसवें में आया था एक बार कुट फिर अभी आया पंद्रवे में इन सभी जगहों में माया माया विशिष्ट माया में स्थित किया गया लौकीान लेकर के तो यहाँ लेकिन कुटस आत्मा से अनुत्पत्ति का कथन करने जा रहे हैं ना कुछ भी मैंने हेतु फलात्म था आत्म नही संभवती व्याप्रवती आत्मा विभो स आत्मा क्या है आत्मा वही व्याप्र होती वही इत्यादि स्पष्ट किया हुआ है ऐसे जो आप निर्वय है वो हित फल रूप में परिणत हो जाए यह तो असंभव है बीजा न्याय दोष है वो दोष है ही दोष रूप ऐसे कोई संशय नहीं है तो उस दोष को भी अज्ञान काल में अज्ञानी व्यवस्था के लिए खत्म करना पड़ता है और आगे स्पष्ट करेंगे अनादि ये कोई जवाब ही नहीं है कोई दार्शनिक हो करके अनादिद प्रयोग कर रहा है वो अदार्शनिक विवेकहीन पुरुष के लिए जवाब है अनादि है वो भी जगत काल में ही व्यवहारिक सत्ता के लिए पहले हमने बोल दिया था व्यवहारिक सत्ता में जहाँ जगत उत्पत्ति मान रहे हैं वहाँ छह अनादि माननी पड़ेगी सदोष है वो इसलिए वो पारमार्थिक नहीं है इसलिए पारमार्थिक क्या है जगत उत्पन्न नहीं हुआ जब उत्पन्न नहीं हुआ तो छ नहीं एक में होती तो भ्रम के अला दूसरा है ही नहीं तो किसको मैं अनादि कहूंगा उत्पत्ति पक्ष में इसलिए मैं पहले बताया सृष्टि दृष्टि छह पदार्थों में, तो में अनादि कहना पड़ता है वो अध्यारोप है अनादित्य जवाब ही गलत है शादी भी है वो अनादि भी है वो कहना पड़ेगा आपको फिर तो उत्पन्न हो रहा है माया उत्पत्तियां माना तो उत्पत्ति है तो फिर शादी है भावी यही प्रश्न उठेगा ना कि माया उत्पन्न कैसे करेगी अब कहना पड़ेगा धर्माधर उसे धर्म कहा गया मैं यही चक्कर नीरे वो अध्यारोप पक्ष में हम उस तरह का आरोप करके बताएंगे फिर यथा आदित्य अनादित्य नी अतव चक्र उत्पन्न एवं नव दी आज आप जाओगे श्री वेदांत ने प्रक्रिया में अध्यारोप प्रक्रिया के अंतर्गत शर्णादी कह रहे तो कोई दोष नहीं है क्योंकि उसको हम करने के लिए ही बोल रहे हैं लेकिन जिनके मत में अनादित्य तो कथन अध्यारोप नहीं है यथार्थ दर्शन है कथन है उनके लिए बात पारमार्थिक व्यवस्था आर्य होते ही उसको अनाधि कथन क्या संभव जगत के बारे में वर्णन चेतावी श्रुतियों ने किया है किस लिए किया है आपको व्यावहारिक मिथ्यात्व घोषित करने के लिए ही किया है जो अनाधिकरण अज्ञान के कारण से हम लोगों के अंदर जगत में सत्यत्व है इसको मिटाने के लिए ही ऐसा व्यवस्था दिया जा रहा है इसे कैसे ऊपर उठोगे जी व्यावहारिक सत्यता की व्यवस्था बन जाए फिर तो आप उसे निपट ही नहीं पाओगे उसकी मिथ्या तो सीधी नहीं कर पाओ जिसने इस तरह की अव्यवस्था पहुंचती है अतएवा विषय पर उठोगे फिर आप सोचोगिक स्तर पर भी व्यावहारिक सत्ता दृष्टिया भी जो व्यवस्था देने की चेष्टा की गई एक अज्ञानी को समझाने के लिए ये भी जब यथार्थ नहीं है यथार्थ क्या ये जिज्ञासा पैदा केवल मुख्छ तो नहीं सकता ये समस्त अध्यारों इसलिए है ताकि उसका अपवाद करके मुखा के मन मुक्ति को प्राप्त कर सके यदि वो सत्य हो जाए पार्थ हो जाएगा जब लगता दिया जो वो भी सत्य यदि दृष्टिकोण से भी सत्य हो जाएगा फिर उसको आप मिथ्या कर नहीं पाओगे अब सत्य स्वीकार का मतलब क्या है अज्ञानी के दृष्टिकोण से ही किसके लिए सत्य है वो ब्रह्म ज्ञानी के लिए सत्य है क्या ब्रह्म ज्ञान से पहले किसको सत्य है ये तो पहुंचानों पहले किसके लिए कहा जा रहा है कि ब्रह्म ज्ञान से पहले सारा जगत सत्य है ये किसके लिए कह रहे हैं हम वेदांति कह रहा है खुद के लिए अब जानी के लिए सत्य है तो दिद्दुन सत्य दिद्दुन। हम बिल्कुल सही है ये तो मैं कह रहे कि समझाने कोशिश कर रहा हूँ भाई देखो सीधी सी बात है आप जिस चीज को सत्य मान रहे है पहले मुझे भी क्या कहना पड़ेगा ये सत्य ठीक तुम कह रहे हो ये जगत सत्य फिर इसी व्यवस्था तो अभी ये सत्य है इसे क्या व्यवस्था होगी वैसा तो ढूंढते ढूंढते ढूंढते ढूंढ आपको जब थक गए अनादि कह दिए फिर हम तर्क देंगे ये सत्य जगत के कारण अनादि है और ये सत्य जगत कार्यात्मक है आदि तो है इसे कारण अनादि कैसे हो सकता है ये जो अभी जो तर्क दिया है ये तर्क मैं अप्लाई करूंगा बारंबार पहले बोल चुके हैं जो अब ज्ञान है उसको उसी हिसाब से चालू करूंगा दर्शन मध्यमाधिकारी के दर्शन को अलग ढंग से चालू करूंगा उत्तम अधिकारी सीधा कहूंगा खत्म नहीं हुआ सर मानते के लोग तो अधिकारी के लिए व्यवस्था है मध्यमाधिकारी के लिए व्यवस्था है उत्तम अधिकारी के लिए व्यवस्था है ऐसा है क्या होंगे यहाँ नहीं उनके दर्शन है साफ साफ सभी के लिए बराबर लेकिन हम लोग क्या करते हैं सर मंदाधिकारी के लिए शुरू करना है वो कहाँ है उसकी स्थिति कहाँ उसके बताया तुम्हारे इसलिए जगह आपके गीताजी में भी आया अनेक सारे बताया द्रव्य मज्ञा से किसी ये श्रेष्ठ है उससे वो श्रेष्ठ है उससे वो श्रेष्ठ है क्यों कह रहे हैं हटा क्या पूर पूर्व सत्य होते जाता है पर पर सत्य होता है उस स्थिति वालों के लिए त्रिण महीने की श्रेष्ठ वही सत्य है, है उसके लिए उससे बढ़कर संसार उसके लिए कुछ भी नहीं तो उससे जब उठा आदमी के लिए उससे जब हट जाता है तो उसके तरह उससे ये श्रेष्ठ ज्ञान श्रेष्ठ है ज्ञान ज्ञान और है क्यों कह रहे हैं ये तो वो श्रेष्ठ तो क्या हुआ जब पहले श्रेष्ठ स्वीकार किया हुआ इसलिए जिसको मैं पहले सत्य कहता हूँ उसी को पहले में मिथ्या भी कहता हूँ कारण क्या है सत्य जो कहा गया किसके लिए किस अवस्था वाले के लिए समझाने के लिए है वो उसी हिसाब से समझना पड़ता है वेदांत दर्शन की व्यवस्था है हो जिस द्वैत की व्यवस्था असत्य हो गया के कैसा होगा नहीं की व्यवस्था में मिथ्या हुई आपके नहीं नहीं अद्वैत की व्यवस्था है ही नहीं अद्वैत तो कोई व्यवस्था नहीं है व्यवस्था हम द्वैत की दे रहे हैं माया की दे रहे हैं और जगत की दे रहे हैं माया को अनादि कहा जगत को अनादी जगत को लेकर के माया कारण अनादि कह रहे हैं जैसे इन्होंने प्रकृति वादी कहा है अद्वैत में व्यवस्था है ही नहीं व्यवस्था की विचार द्वैत में होता है माया को देते हाँ ठीक है नहीं वो जब कारण ही सत्य नहीं रहे तो कार्य कार कार होगा ये तो हम सिद्ध करना चाहते कारण कार्य दोनों असत्य उनसे आत्मा एकमा तत्व तो ही सत्य है ये सिद्ध कर रहे हैं न समस्त जो है सिद्धि सिद्धि ग्रंथ में ही काम किया है जी ने अपना न्याय न्याय ग्रंथ में ये सिद्ध किया कि द्वैत सत्य तुम्हारा द्वेद का सारा तर्क जगत को, को सिद्ध करने वाला माया को मिथ्यास करने वाला सारा तर्क गलत है पूरी तर्क उनके अगर हमने सिद्ध किया कि नहीं स... तो जाएगा कार्य कैसे सत्य हो जाएगा आप कह रहे हैं की मिथ्या माया जो, जो मिथ्या हो जाती है तो अद्वेत सत्य हो जाएगा इससे बड़ी मूर्खता का और क्या जवाब है जब कारण ही मिथ्या हो गया कार्य सत्य हो सकता है क्या पहले हम कार्य को असत्य सिद्ध करने के लिए माया को लाया कार्य को असत्य सिद्ध किया माया से और माया की असत्य सिद्धि से आत्मा की सत्य प्रसिद्ध हुआ तो जगह सत्य सिद्ध नहीं हो सकता है जिसलिए कारण कारण ही क्योंकि वो भी जो कारण मान रहे हैं उन सबको भी हमने असत्य सिद्ध कर दिया केवल माया को असत्य निश्चित करते हैं परमाणुवाद खड़ा करो वो भी खंडित हो गया प्रकृतिवाद खड़ा करो वो भी खंडन किया उनसे हम पूछते है तुम परमाणु को सत्य माना ठीक है ना ता के लिए परमाणु को सत्य मानकर जगत तो उत्पत्ति माना है हम कहते हैं परमाणु भी सत्य नहीं हो सकता तो उनके मत में क्या होगा सत्य से सत्य उत्पत्ति कहता है ना वो और हम असत्य से सत्य उत्पत्ति कहते हैं वो सत्य से सत्य उत्पत्ति करने की कोशिश किया उसका हम लोगों ने खंडन किया क्योंकि जिसको तुम सत्य मान रहे हो नित्य मान रहे हो उसकी नित्यता और सत्यता सिद्ध नहीं हो सकती क्योंकि परमाणु को सिद्ध कैसे कर रहे हो जैसे अभी आह देख रहे हो जिसको नित्य मान रहा है प्रधान को प्रकृति को तो नित्य मान रहा है आजमान रहा है तो उस उसको खंडन किया कि नहीं इन्होंने खंडन करने से क्या सिद्ध हुआ सिर्फ क्या हुआ बताओ क्या जगत सत्य सिद्ध हो गया कारण को असत्य सिद्ध कर दिया इसने कारण नहीं हो सकता अज नहीं हो सकता है और कारण नित्य नहीं हो सकता है तुम्हारा जिसने कार्य नित्य है कार्य जन्य है इसके आधार पर इसका सब कार्य सत्य हो गया यही अब शांति भी देंगे उन परमाणु पर तुम्हारा परमाणु भी नित्य नहीं तुम्हारा परमाणु भी अजय हो सकता जिसलिए उससे दोनों कार्य उत्पन्न हो रहे हैं जैसे आप इनके कार्य सांख्य से वालों का प्रधान से सब उत्पन्न हो रहा है जो युक्ति इन पर है वही युक्ति उन पर भी पड़े इसलिए कारण और कार्य दोनों को मिथ्या मानना तभी जगत जगत भी मिथ्या हो गया कारण का माया भी मिथ्या हो गई तो आत्मा तो सत्य सिद्ध हो सकता है तभी अद्वैत की सिद्धि हो सकती है जब कार्य कारण भाव की व्यवस्था जिसको लेकर सत्य कार्यवाद असत कार्यवादी जगत सत्य द्वैत सत्य तो सिद्धि करते हैं वो द्वैत सत्य किस प्रसिद्ध कर रहे हैं इसी अगर बढ़ना कारण भी सत्य है कार्य भी सत्य जब दोनों ही असत्य हो गया तो द्वैत का सत्य होगा द्वैत को अलग चीज तो है द्वैत इसी का नाम कारण भी कार्य भी सत्य यही आपका तो कारण मानोगे कार्य तो जगत भी सत्य होगा यही तो मे उनका प्रार है आप ब्रह्म को अमीर निमित्त कारण मानते हैं वही जाकर लकड़ा शुरू होता है अद्वैतवादी जब आत्म कारण भी नहीं है फिर अद्वैतवादियों के पास हमको पकड़ने का कोई रास्ता नहीं है जहाँ ये समझाने के लिए अध्यारोह किया गया आत्मा को अभिन निमित्त उत्पादन मान लिया गया तो उसी वजह से द्वैतवादी आक्षेप कर देगी विचार करके और देखो हेतो राधी अन्य दोष स्थलों में ज्ञापति होता है वो बता हेतो धर्मा धर्म का कारण यदि फल है शरीर और धर्माधर्म आदि शरीर का कारण हेतु क्लस छ मते जिनके मत में ऐसा है कुछ प्रकार का आप जन्म मानते हो तो तथा जन्म भवित इस प्रकार से आप उत्पत्ति को स्वीकार करते हो तो ऐसा उनके मत में ऐसा हुआ पुत्रा जन्म पिता ने बेटा को पैदा किया और उस बेटा ने फिर पिता को पैदा कर दिया फल से मैने शरीर से धर्माधर्म धर्माधर्म से फिर शरीर हो गया बाप ही आ गया ऐसी स्थिति होगी सब आएगा विषांग हर चीज विचार में आएगा धीरे धीरे सब क्रम से लेंगे कथम तेरी वृद्ध में कैसे कर रहे हैं इतिद उच्चत है तो जवाब देते <laughs> हेतु जनिया फला जन्म अभिग्रम गच्छता हेतु से जन्म फल से पुनः हेतु का ही जन्म मानोगे तो धर्माधर से जन्य शरीर से पुनः धर्माधरम को मान रहे हो या विपरीत क्रमित क्रम को है नहीं ना कौन पहला उल्टा भी कह सकते शरीर से धर्माधरम फिर धर्म से फिर शरीर हाथ धर्माधरम तो से शरीर फिर शरीर से धर्माधरम कोई भी क्रम हो सकता है ऐसे भी अभिमगत ऐसे स्वीकार करते हैं लोग जन्म को स्वीकार करते हैं, जो उत्पत्ति को स्वीकार करते हैं, है ईदृशो विरोध उक्त उनके मत इस का विरोध कतना गया, किस प्रकार का यथा पुत्रा जन्म पीतु इस पिता से पुत्र पैदा हुआ फिर इस पुत्र से वापस पिता पैदा हो गया ऐसे ही हो मान रहे हो धर्माचर से शरीर शरीर ऐसी धर्म मान रहे कि नहीं मान रहे हो? उसमें भी आपको बनेगी क्या देंगे विचार खो स्तर से होना है यहाँ तो अगे जिन धर्माधर्मो ने शरीर को पैदा किया वही धर्माधर थोड़े पैदा हो रहे हैं बाद में है। तो वही कहा हुआ फिर आप कैसे कहते हो पुत्र जन्म पितुरता कैसे विचार करेंगे सबका उसका भी खंडन करेंगे उन शंकाओ को भी दूर करने और संभवे तो फल ये मतयाप संभव आसंबंधो हो इसे को क्रम बताना पड़ेगा ना तो इसे मान लिया जाए हेतु से फल और फल से हेतु यही क्रम मानू या फल से हेतु हेतु से फिर फल ऐसा मानू हेतु फल हेतु माना जाए क्रम या फल हेतु फल माना जाए क्रम क्या क्रम कौन पहला हेतु पहला हुआ उससे फल पैदा है फिर फल से फिर हेतु पैदा ऐसा माना जाए या पहले फल था फल से हेतु हेतु से फिर फल आ गया ऐसे क्रम माना जाए पहले धर्माधर्म थे उसके कारण से जन्म हुआ जन्म से ऐसी धर्माधर्म करने लगे फिर चक्र चलते गया अत पहले शरीर था शरीर से धर्माधर्म हुआ फिर उस धर्माधर्म के फिर शरीर मिला शरीर फिर धर्माधर्म किया, आप इस क्रम से चक्र चला कौन सा क्रम को स्वीकार सम्भव है तो और फल ऐसी की कथन करना चाहते हो क्रमस्या तो तो तो क्रम अवश्य ही कहना होगा अन्वेषण करना ही होगा दोनों के पौरवा परिक अन्वेषण करना ही पड़ेगा क्योंकि ना कार्य कारण वनता है की लोक में तो यही सिद्धांत है ना पहला कारण होता है बाद में कार्य होता है ये तो नहीं है कि पहला कार्य बाद में कारण इसे आपको बताना पड़ेगा आप कार्य कारण वक मानेंगे या पौरापरिक की सिद्धि कैसे करोगे और युगपत संभव के बात कह रहे नहीं दोनों एक साथ पैदा हुए थे बाद प्राप्त कर गए ऐसा हो नहीं सकता क्यों असंबंधो फिर परस्पर दोनों का संबंधी नहीं रहे परस्पर कार्य कारण भाव संबंध ही दोनों के बीच हो नहीं सकेगा विषाण अवतृत् जैसे विशाल होते सिंह के समान गाय वगैरह में जो सिंह होता है दोनों के दोनों पथ उत्पन्न होते है न तीसरे एक सिंह के प्रति दूसरे सिंह को या उस सिंह के प्रति इस सिंह को कार्यकाल भाव नहीं मान सकता पूर्वोत्तर भाव का व्यवहार नहीं होगा इससे जन्य हुआ है उससे जन्य है एक सिंह से जन्य दूसरा है दूसरे सिंह से जन पहला ऐसा व्यवहार कद आप नहीं हो इसलिए वो क्रम बताना होगा और क्रम आप बता नहीं पाएंगे फिर तो सब मामला खत्म हो जाएगा हम सिद्ध नहीं कर सकते धर्म पहला की शरीर पहला यथोक्त विरोधो युक्तों मन से विरोध तो तो तो स्वीकार करना उचित तो नहीं है अन्य वास्तव विरोध है नहीं ऐसा जो कहता है जब मन से जो ऐसा मानते हो फिर हमें बताओ संभव हेतु फल और उत्पत्त हो क्रम हेतु और फल इनके से द्वारा जो उत्पत्ति के तुम कथन कर रहे हो उस उत्पत्ति का क्रम बताओ क्योंकि प्रतीत तो हित तो तो और उत्पत्ति गंतव्यता तो पूर्व पक्षी कहता है प्रतीत ऐसे हो रही तो मानना पड़ेगा जैसा प्रतिदि तो तो है वैसे व्यवहार को स्वीकार करो कल तक ऐसा हो नहीं सकता ये तो फल उत्पत्तिर गंतव्यवाद नवेदन करना उचित तो नहीं सारा सिद्धांत पूर्वता है फिर आप क्रम बताइए ये उत्पत्ति हुई है इन दोनों से। वास्तविक क्रम क्या समझाऊ की क्रम बताओ अन्वेष्ट वेद आपके द्वारा क्रम का अन्वेषण करना चाहिए तो पूर्वम पश्चात पहला धर्माधर्म था बाद में श्री थोड़ा पारा आश्चर्य था बाद में कुछ नहीं चाहू क्रम तो निश्चय करके आपको बताना पड़ेगा और ये क्रम वो बता देगा तो फंस ही जाएगा ना फिर एक क्रम बता देगा नहीं हेतु से फल एक क्रम में तय होगा तो वही है फिर फल से हेतु नहीं हो सकेगा इसे मिट्टी से घड़ा बन गया कार्यक्रम आपने तय कर दिया है फिर घड़े से मिट्टी कहां से बनेंगे नहीं होना पड़ेगा फिर कारण ध्वस कारण होगा घट नहीं कारण मृत्यु का भाव अपनता के लिए गढ़ मानते हैं घट को नहीं उसी तो प्रकार इनके सामने समस्या हो जाएगा इसलिए अनाज ही कहा दोनों इकट्ठे थे अब जाकर के पौड़ा पर हम वार देखने देख रहे हैं क्या हो गया लेकिन जन्नी हो गया क्या घट से मृत्यु का है तो क्या फर्क पड़ा हम तो मृत्यु का घट पैदा हुआ की नहीं हुआ बताओ फैला घट पैदा हो गया ना तो घर ऐसी मृतिका कैसे बनेगा नहीं अगर नहीं हुआ, तो मृतिका तो उतनी है घट उत्पन्न जो है का बोल रहा? तो थोड़े मानेगा जब कार्य उत्पन्न हो गया कह रहे हैं आप विपरिणाम हो गया और उस विपरिणाम को प्रकृति कैसे कहेगा फिर मत नाम ही नहीं बढ़ेगा फिर घटनाम क्यों रख दिया आपने मृतिकाएं बोलो ना उसको भी आप अर्थक्रिया का जो है फल हम लोग करेंगे नही जो मृत्यु का नहीं ला पाते थे, थे अब घट से पानी लापा रहे की नहीं लापा रहे जिस प्रकार से मिट्टी की मिट्टी को लाने में क्या करना पड़ता है चाहिए ना भरना पड़ेगा, बोरी में और घट गो तुम पकड़ के चल दो अब बहुत अंतर है प्रयोजन को देखो और क्रियान्वयन देखिए बहुत फर्क है, है दोनों में इसलिए घटाकार में परिणत जो कार्य है वह व्यवस्था बड़े ही सत्यात्मक है वो गुणात्मक तो जो एक विषम अवस्था विशेष है उस समय में हम उसको समरूप नहीं मानेंगे नहीं मान सकता है, है तो तो तो तो तो नित्य है आज है कह रहे हो और जो विषम अवस्था भी मान रहे हो प्रश्न विरोधी अवस्था कैसे हो सकता ये तो खंडन कर आ चुके हैं विधान के न्याय ने बल्कि न्यायों को मुख से खंडन करवाया नहीं कह रहे हैं इस बात को साम्य अवस्था भी हो और विषम दोनों के साथ हो सकता बिना विवर्तवा नहीं हो सकता परिणामवाद में आरम्भवाद में असंभव है परिणामवाद वादी के ही होता है नष्ट हो गया सर वापस हो मिट्टी बन गया इसको बताना पड़ेगा तो क्रम को कथन किए बिना उनके यहाँ परिणामवाद या आरम्भवाद की व्यवस्था नहीं हो सकती और युगपद पद कहेगा फिर पर उन दोनों का खत्म हो जाएगा मिट्टी और घड़े में कार्य भाव ही खत्म हो जाएगा फिर युगपद मिट्टी घड़ा एक साथ हो गया ऐसा तो लोग में भी अनुभव में नहीं है और यदि कहें तो कहते असंबंधावत इसम हेतु फल यह कार्य कारणत्व यदि तस्वीर युगपत संभव है इस कारण से भी हम कहते हैं युगपत की उत्पत्ति की कथन करोगे तो इसमें हेतु फल यह कार्य जिसलिए संभव क्यों नहीं हो सकता कार्य कारण भाव रूपा जो सम्बन्ध है तो हो सकता है था युगपत संभव सवेत्र गो विषाण युगपत उत्पन्न होते हुए दाया बाया वाले दो सिंह के समान धारणा सिंह और बाया सिंह जैसे एक दूसरे के उत्पत्ति का कारण नहीं हो सकते क्योंकि दोनों युगपत उत्पन्न हो रहे हैं युगपत उत्पन्न होते हुए परस्पर एक दूसरे के प्रति जैसे कार्यकार है वैसे हेतु फल युगप उत्पत्ति मानोगे तो उनका भी कार्य का भाव खत्म हो जाएगा आतंका संबंध कैसे जो युगपत उत्पन्न वस्तुओं का संबंध कहते हो फलाद उत्पद्यमान नते नो तो प्रसिद्ध थी आप प्रसिद्ध कदम हे तो फलम उत्पादय फलाद उत्पाद्यमान सन नो तो प्रसिद्ध थी फल से उत्पन्न करता हुआ उत्पद्य मान आपके मत में स्वतः सिद्ध पहले पड़े ना यदि आप किसी चीज को कारण मानोगे पूर्व में वर्ती मानोगे उसको पाना पड़ेगा स्वतः सिद्ध तो पहले से है और अब इससे आप ये उत्पन्न हो गया कहना पड़ेगा और स्वदसित वस्तु का सर्विस भी करना पड़ेगा वो आज है नित्य है या नहीं है क्या है क्या नहीं है समस्या खड़ा करेंगे यदि स्वदसित किसी वस्तु को मान भी लोगे फिर उसको कहना पड़ेगा आपको वो पहले तो से था तो से था वो आज ये नित्य है फिर उत्पन्न हो नहीं सकेगा दोष दे चुका आज से उत्पन्न वस्तु भी याताश हो जाएगा जब उत्पन्न अनित्य वस्तु वो भी अनित्य हो जाएगा यही है ना तो इसीलिए उसको आज कह नहीं सकते फिर उसको उत्पन्न मानना पड़ेगा किस उत्पन्न हुआ तो अनावस्था दोष होगी ये भी कह चुके हैं फिर भी यदि आप फल नाम का वस्तु सिद्ध मान लीजिए शरीर आदि संघात क्या है स्वतः सिद्ध था और इससे क्या हो गया उत्पन्न हो रहा है कौन कार्यभूता जो का हेतु तो धर्माधरण फल से उत्पन्न होने वाला हेतु धर्माधर में ऐसा कहना चाहते थे न ऐसे लोक में कोई नहीं मानता शरीर पहले था तो उसके बाद धर्माधर आ गया उस शरीर से हमने धर्माधरम दर्म पैदा कर दिया अब जाकर के धर्माधर दर्म, शरीर शरी से धर्माधर दर्म के क्रम चलेगा ऐसा कोई नहीं मान सकता क्योंकि जितने भी दार्शनिक या आस्तिक दार्शनिक तो विशेष रूप है न पहले मानते यही शरीर का कारण कौन है धर्माधर मानते पिछले जन्मों के कर्म हो करते समस्या यही होता ना पिछले जन्म के कारण कौन कर फंसता ही इसे लोक प्रसिद्ध ये नहीं कि पहला कोई स्व शरीर था और उस शरीर से धर्माधर्म धर्मा धर्म हुआ फल परस्पर था। चलते है रहा। ऐसा आप कह नहीं सकते कलम उत्पादी ऐसा जो आप प्रसिद्ध हो गया ना पार्श धर्माधर्म आप प्रसिद्ध है और उससे फिर शरीर कैसे बनाएंगे जिसकी स्वरूप ही सिद्ध नहीं हो सका वह वस्तु दूसरे कोई कार्य को कैसा पैदा करेगा जो वस्तु की जिस वस्तु का स्वरूप सिद्ध कर लोगे वही वस्तु से दूसरा कोई कार्य को की उत्पत्ति व्यवहार हो सकता है नहीं तो नहीं सकती इसलिए कहते हैं आप अप्रसिद्ध है तो जो अप्रसिद्ध हो तो है वह कथम फल उत्पादित तो उत्तर काल में जाकर फल उत्पन्न कैसे कर सकेगा जो की क्यूँकी बात है की शरीर से धर्माधर उत्पन्न होता है यही सिद्ध नहीं हो पाया जब धर्माधरण उत्पन्न धर्माधरम के स्वरूप नहीं हुआ वह धर्माधर उत्तरवर्ती कोई शरीर को उत्पन्न करेगा जिससे तो क्या प्रमाण बनता है ये कोई कहे कि अमुक आदमी को बेटा पैदा हो गया लेकिन उस बेटे का कोई स्वरूप नहीं है हाथ नहीं पैरने कान नहीं आंग नहीं चर नहीं शरीर नहीं कुछ नहीं उसका तो कोई स्वरूप नहीं तो लेकिन उसके भी हो गया कैसा होगा ही कोई वस्तु उत्पन्न हुआ है फिर तो उसकी प्रसिद्धि माननी पड़ेगी उसके स्वरूप सिद्ध मानना पड़ेगा जब तो उसके एक स्वतः सिद्ध है और काल उत्पन्न वस्तु की स्वरूप सिद्धि माननी पड़ेगी तदरंतर वो अगर कोई और कार्य को पैदा कर सकेगा नहीं तो नहीं हो सकता मैंने ऐसा धर्माधर्म की स्वरूप सिद्धि ही नहीं कर सकोगे आप जो आदि से मैं पहले से शरीर हो उससे उत्पन्न धर्माधर्म करके व्यवस्था नहीं दे सकते कथम असंबंध्याल का जन्य है और स्वतः अलब्ध स्वरूप वाला है आपने धर्माधर्म को क्या माना स्वतः सिद्ध शरीर से उत्पन्न जमी भी कह रहे हो लेकिन स्वतः अलब्ध स्वरूप वाला है स्वतः उसका स्वरूप लाभ नहीं हुआ है ऐसा जो फलात स्वतः सिद्ध हो स्वतः ही अलब्ध आप तक होता हो सिद्ध मानना पड़ेगा क्योंकि फल को फल से कार उत्पत्ति मानोगे लेकिन शरीर भी क्या है आज नहीं कर सकते क्योंकि पहले सब दोष हार ना आज को कारण मानोगे तो कार्य हो जाए कार्यान्न में कारण कार्यान लोगे कार्य नित्य देख रहा हूँ कारण भी नहीं हो जाएगा नित्य तो खत्म हो जाएगी उसकी इसलिए आपको ये मानना पड़ेगा भले ही वस्तु को स्वत सिद्ध मानिए किंतु उसका जन्म मानना पड़ेगा इसलिए जन्य से ही जन्नी की उत्पत्ति है उससे भी कहते अनावस्था तो उस आएगा जन्नी से जन को मानोगे तो जाता देवे जाते अवस्था तुमने शक चुके तो फिर भी यदि मान के चलते है एक शरीर नाम का वस्तु जन्नी था तो किससे जन्य किसको मालूम नहीं किसी को मालूम नहीं वह किससे से है नहीं जन्य था और वह जन्य वस्तु कोई विशिष्ट स्वरूप में आप बता नहीं कर सकोगे कि किससे जन्य मालूम नहीं ना अरे किससे जन्य मालूम हो वो सब कुछ ना कुछ इसके अंदर हम व्यवहार कर सकते हैं भाई कारण ऐसा रूप था उससे जन्नी ये वस्तु तो इसका जरूर ये रूप होगा यही मालूम ही नहीं किससे जन्नी है तो उसके स्वरूप कैसे निर्णय करोगे लेकिन जन्नी भी मानना पड़ रहा है अजन क्या कारण तो खत्म हो गया जन्यात, उत्पद्यमान, जनियातो अला उत्पन्न होता हुआ शिशन विषाण आदि अथ तो नी तो वह निश्चित रूप से शिषण विषाण आदि असत रूप होगा उसका हेतु उसका जो कार्य हुआ था धरबा जो कार्य मानते हो वह प्रसिद्ध हो नहीं सकता जन्म न जिस स्वयं अलप जिस स्वरूप वाला है उससे जो कार्य पद उत्पन्न होगा वह कार्य का भी कोई स्वरूप हो नहीं सकता शिशु विषाण नाम का को कोई वस्तु है और शिशु वस्तु कैसा वो जन्य है किससे जन्म है पता नहीं हमको लेकिन जन्य जरूर है उसका स्वरूप क्या है उसका हमें पता नहीं क्या कारण का स्वरूप पता नहीं तय जिन मूचा के स्वरूप का ज्ञान आपको नहीं है ऐसा जो असत्य जो शिष्य विषाण स्वरूप है उस स्वरूप वाले से क्या कोई कार्यक्रम होता है नहीं उसी प्रकार से होता हुआ जिसका स्वरूप निश्चय नहीं हो सका ऐसे फल से कार्य उत्पत्ति मानोगे तो उस कार्य भी ही होगा ऐसा भी कोई अलभ्यात्मक को असिद्धासन शिष्य विषाण आदि कल्पा क्योंकि जो अलभ्यात्मक होता है वह असिध होगा अतएव वह शिशु विषाण आदि के सदृश ही मानना होगा कथम फलम उत्पादित थी ऐसा वह हेतु वह फिर आगे फल को कैसा उत्पन्न करे शरीर को कैसा पैदा करेगा जो धर्म धर्म आदि स्वयं जो है शिशु विषाण तुल्य हो गए हैं वे आगे जाकर फिर कार्य को कैसे उत्पन्न करेंगे नहीं तेतरापेक्ष सिद्धिय शिशु विषाण कार्य कारण भावना संबंध क्वचित दुष्ट अन्यता वाप्राय कहने का अभिप्राय यह है देखो इतने इतना अपेक्षा वाले दो वस्तुओं को परस्पर सिद्धि मान करके ऐसे जो कि दोनों के दोनों कैसे विषाणु के सदृश है कि फल को किसकी अपेक्षा हेतु फल की स्वरूप सिद्धि के लिए हेतु की अपेक्षा है हेतु का स्वरूप सिद्धि के लिए फल की अपेक्षा है ऐसे स्व परस्पर स्वरूप सिद्धि परस्पर से वस्तुओं को उसी प्रकार का मानना पड़ेगा जैसे दो शिशु के समान अतः उनका कार्य कारण भाव संबंध इस प्रकार के वस्तुओं का कहीं भी होता हुआ देखने को नहीं मिलता अन्यथा इसकी विपरीत भी, भी कोई ग्रहण आधार आधे भाव अन्यथा अन्य उन तो ऐसे वस्तुओं के आधार आधे भाव व्यवस्था भी नहीं हो सकता धर्म धर्म का है सुख शरीर में आधार आधे भाव मानते हैं ना आधार आधे भाव भी दो अत्यंत अलग स्वरूपात्मक वस्तुओं का हो नहीं सकता जैसे एक शिष्य विषाणु का आधार दूसरा शिष्य विषाण हो गया तो कैसा हो है यहाँ जब टीका में थोड़ा देखिए आनंद गिरी हेतु फले और मित्र हेतु फल हेतु और फल इन दोनों परस्पर कार्य कारण गठन करने वाले जो लोग हैं हेतु अधिन अलब्ध आत्म का फला हेतु का अधीन है जो कौन फल है का स्वरूप लाभ हुआ नहीं क्यूँकी फल से भी हेतु पैदा होने वाला बाकी है ऐसा हेतु ऐसी जलियो फल जो पैदा नहीं हुआ है ऐसा हेतु कारण किसका फल का और उस फल से जल्दी हेतु पैदा करोगे स्वयं हेतु के अधीन आपने फल को मान लिया है और हेतु है जन उत्पन्न हो चुका है नहीं तो एक तो अधीन होने से अलब्तात्मक कौन फल उससे उत्पन्न होता हुआ हेतु का स्वरूप क्या होगा अलब्धात्मक हो जाएगा नहीं न तो अलब्धात्मक इसलिए वो भी लब्दात्मक नहीं होगा अलब्धात्मक सप्ताह और जिसके स्वरूप लाभ ही नहीं हुआ तो उसको असर माननी पड़ेगी आपको उससे न फलम उत्पादित सारा शेर से फलोत्पत्ति तो नहीं हो सकता अतो हेतु तो फल भाव से हेतु और फल भाव का स्वरूप ही सिद्ध नहीं है ये वह हेतु फल अक्रम वतोर न कार्यकार क्रम रहित हेतु तो और फल इनको परस्पर कार्यकार कथन कोई नहीं कर सकेगा अक्रम वतोर कार्यकारण कांक्षापूर्क साधय यदि क्रम में भी हेतु फलों का करना चाहेगा वो नहीं हो सकता है बात को बताने के लिए यहाँ कार्य काम या कथम असमित भाष्य अवतरण का देकर व्याख्या किए थे हेतु स्वरूपन्यम फलम तदेन तब्धात्मक स्वतःचालत्मक अतः उत्पत्यम सन एश हेतु न प्रसिद्यति न खुद शिशु किंचित लबात्मक उपलब्ध थे क्योंकि नियम है हेतु स्वरूप से जनि जो फल है उसके लिए फिर हेतु के स्वरूप की, की प्राप्ति हो ऐसा वस्तु हो नहीं सकता क्यूँकी उत्पद्य मान संद हेतु की स्वरूप सिद्धि नहीं मानी जा सकती न खल शिशु जो शश्य जो असत है उनसे उत्पन्न होने वाले वस्तु कोई स्वरूप सिद्ध हो सकता है क्या कभी नहीं हो सकता कभी तो उत्पद्य मान कभी अप्रसिद्ध हो और हेतु को अप्रसिद्ध स्वरूप वाला मान लोगे अलग अलब्द आत्मा के लिए विदो असतरूप निप होगा होकर के सन न फल उत्पादित तो मुझे अच्छा फल को कभी उत्पन्न नहीं कर सकेगा नहीं सत्य तो फलम असथा सकाश उपलब्ध कलम क्योंकि सत्य मत में वैसे भी असद ऐसी किसी कार्य माना ही नहीं है फिर तो सतकार तो वाली खत्म हो जाएगा होंगे असत से भी किसी वस्तु की उत्पत्ति होकर फलस्वरूप लेवर कथन करने लग जाए तो सत खत्म हो जाएगा अगर सां के मत में तो यह बात वह कथन कभी नहीं कर सकते हैं और दूसरी बात यदि हे तो फला सिद्धि फला सिद्धिश्च हेतु पूर्व निष्पन्न य आपको बताना पड़ेगा नहीं भाई किसने किस को स्वरूप मानना पड़ा सत कार्यवादी एक को सत माने बिना काम चलेगा नहीं कभी दूसरा उसे उत्पन्न होने वाले को सत सकोगे जो पूर्व में सिद्ध सत्य वाला जो कार्य है कारण है उसे उत्तर काल में जाकर के कोई सत वाला कारी की उत्पत्ति हो सकेगी अत यही हेतु है तो फला सिद्धि ये धर्म धर्माधर्म जाए, है फल से सिद्ध हो रहे हैं, फल सिद्धि है जुटा और फल की सर्व सिद्धि हेतु से भी होता है फिर आपको बताना जरूर होगा तर पूर्व निष्पन्नम इन दोनों में से कौन पहले से निष्पन्न स्वरूप वाला था सिद्ध सत्य स्वरूप वाला था ये बताओ सिद्धि जिसकी सिद्धि की अपेक्षा करते हुए जिसके स्वरूप सिद्धि जिसके सदरूपता की अपेक्षा करते हुए उत्तर कार्य को हम सदरूप कर सकेंगे वो आपको बताना यदि नहीं बता सकते हो तो रेत कार्य का अनुभाव करना तुम्हारी उम्र क्रम को अगले कार्यकाल बताएंगे असंबता दोषेण अपोदित यद्यपि असम्बन्धता दोष को देख के खंडन कर चुके हैं फिर भी अन्य दृश्य न पुरुष सत्ता फिर भी अब बताना चाह रहे हैं इन दोनों में से किसी की भी पूर्वकालीन सत्ता आप सिद्ध नहीं कर पायेगी इन दोनों से किसी एक को पूर्वकालीन है सत्ता वाला है ऐसा आप सिद्ध नहीं कर सकते जितनेत्रे हो हेतु ऐसी फल फल से हेतु अच्छा फल से हेतु हेतु से फल ये दो में से किसी भी पद्धति को स्वीकार करके चलोगे तो आप किसी एक पूर्व में पूर्व कार्य में सिद्ध स्वरूप स्वीकार नहीं कर सकते असमी दोष के द्वारा या पूर्ण रूप में खंडन कर चुके हैं फिर भी एक फल कार्य कारण भावे यदि फिर भी वो हेतु फल और क्या कार्यकर्ण स्वीकार करना ही चाहेगा तो हेतु फलोन्य सिद्धि अभिगम्यता है हे त्वर फल का अन्योन्य सिद्धि को ही आप स्वीकार कर रहे हो कतरत पूर्वम निष्पन्नम तो ऐसी स्थिति में हम पूछेंगे भाई इनमें से कौन सा पुरुष निष्पन्न था पूर्व कालाव छेदे न सिद्ध स्वरूप वाला था सत्सव सिद्ध था वो तो बताओ हेतु फल ये पश्चात भावना सिद्धि कतरत नहीं हेतु फल कतरत पूर्व निष्पन्न हेतु फल में से कौन सा पुरुष निष्पन्न था Yes, पश्चात पश्चात् ना जिसके पश्चात् भावी दूसरे वस्तु के सिद्ध स्वरूपदा में स्वीकार कर सको सिद्धि ही सिया पूर्व सिद्धि अपेक्षा तद्रूही पूर्व सिद्धि अपेक्षा से जिस उत्तर काल में स्वरूप करना चाहते हो वो मुझे कथन करो कैसे कहेगा वो कर नहीं समस्या यही होता अच्छा है मान लो कह दे इसलिए वो पुरुष को भी नित्य मानता है अजमानता है भी नित्य अजमानता पुरुष की कृपा से प्रकृति क्रियाशील हो जाती है और प्रकृति की कृपा से पुरुष को भोग प्राप्त होता है ये तो तो और है ना? क्या तो ये जो व्यवस्था उनकी है दोनों के सर क्या मानना पड़ रहा है आज मानना पड़ेगा दोनों को अनादि मानना पड़ेगा बीजांग कार्य काम में आ रहा है बीसवीं कार्य में उठाएंगे बीजांग चर्चा करेंगे